अपना अपना घर बड़े काम की बात है ये तुम भी तुन लो आगे हर दम रखना याद उसे तुम दिन हा का है रात है kya kaam ki baat hai ye jangal yadi kat jayenge वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा सूख जाएगी धरती फिर बढ़ जाएगा रेगिस्तान बढ़ जाएगा रेगिस्तान हरदम के गीत गाते हैं तुम ही तुम आओगे हरदम रखना याद किसे तुम बिन हो चाहे रातें हरदम से बात है ये तुम जंगल था, बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे कुछ बड़े बड़े, कुछ छोटे छोटे, जंगल ही उनका घर था जंगल में माचकाई जब कुछ लकड़ हारे वहां लकड़ी काटने आ गए अरे आ गए लकड़ी अरे अरे लकड़ हार गए हां एक नदी थी गो, गो, गो। तुम तुम तुम ठीक कहते हो हरियल तोते अब मैं झूला कहां झूलूंगा क्यों हटनी बहन यही चिंता तो हम सबको है ये जंगल ही हमारा घर है अगर ये कट गया तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा उल्लू भाई आप भी कोई उपाय बताइए ये खी उपाय सूझ रहा है इस नगर का राजा बहुत समझदार है यदि हम उसे सारी बातें बता दें, तो वो हमारा घर बता सकता है। ने, ने, वो तो ठीक है, लेकिन राजा तो नगर में रहता है, वहाँ कौन जाएगा। हम सब एक साथ मिलकर नगर में जाएंगे, हम सब को एक साथ देखकर, मनसे कुछ नहीं कर सकेगा राजा को भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा चलो, सब शहर चलो, सब चलो, चलो इस तरह जंगल के सारे जानवर शहर की तरफ चल दिए और राजा के पास जाकर बोले महाराज की जय हो महाराज की जय हो हम कहो आर्यन और आप सभी पशु पक्षी यहां कैसे आए वे तुम हारे ही नहीं अपने घर भी उजाड़ रहे हैं लेकिन क्या तुम्हारी यह सूचना सच्ची है महाराज आप खुद ही चलकर देख लीजिए लकड़हारों ने पेड़ काट कर जंगल का क्या हाल कर दिया है मैं तुम्हारे साथ जंगल चलता हूं मैं उन्हें समझाऊंगा फिर राजा जंगल पहुंचे हां अरे ये क्या तुम सारा जंगल काट रहे हो तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे राज्य में पेड़ काटना मना है क्या तुम्हें पता नहीं कि जंगल कितने काम की चीज है अगर जंगल कट जाएंगे तो बारिश कम होगी धरती सूख जाएगी हालात कहां से आएगा बाढ़ रोकने में भी जंगल सहायता करते हैं वायु प्रदूषण से भी हमें जंगल यानी पेड़ पौधे ही बचाते हैं लेकिन हमें जलावन और घर बनाने के लिए भी तो लकड़ी चाहिए हां महाराज हम तो तुम पेड़ों की उन लकड़ियों को काटो जो सूख गई हो जी जितने पेड़ काटो उनसे दुगने नए पौधे लगाओ <laughs> महाराज वरना एक समय ऐसा आएगा जब एक भी पेड़ नहीं बचेगा कि जंगल पशु पक्षियों का घर है यदि तुम इनका घर उजाड़ोगे तो ये कहां जाएंगे <laughs> जी महाराज जी महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं जी जी महाराज जी, जी जी जी महाराज अब तू केवल सूखे पेड़ जिसने भी तू काटो पेड़ उनसे उगने लगाओ पेड़ जीवन होगा फिर खुशहाल जीवन होगा फिर खुशहाल सारे काम तेरे साथ भये तुम भी सुन लो आज हरदम रखना याद करके तुम दिनो काहे भाग अरे काम अपना अपना घर अपना अपना घर